संभीद्नौ, संभीद्नौ, के पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि। बर्फीली वादियों में पूरे छह दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे हनुमन थप्पा ने मौत को अपने पास तक नहीं आने दिया पर काफी मुश्किलों के बाद वहां से बाहर निकाले जाने के बाद ये बहादुर जिंदगी और मौत की लड़ाई हार गया हम उन्हें बचाने में नाकाम रहे 11 फरवरी 2016 गुरुवार की दोपहर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया शहीद लांस नायक हनुमान थप्पा को श्रद्धांजलि स्वरूप कवि हरिओम पवार ने यह कविता लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत है जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है गर्म दहानों के जो सीने उड़ जाते हैं उनकी गाथा लिखने को अम्बर छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए हिमालय कंधा देने झुक जाता है कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। शहीद लांस नायक हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि स्वरूप कवि हरिओम पवार ने यह कविता लिखी थी और इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया भारती परिमल ने